नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधन नाइनटी सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम हर संडे एक बजे आप सुनते हैं अब वक्त हो गया है एक बज चुके हैं और आप हो मेरे साथ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हम लोग सीनियर सिटीजन को आपसे मिलाते हैं उनके कुछ ख़ास अनुभव आपको सुनाते हैं उनके द्वारा तो ऐसे ही आज हमारे साथ सीनियर सिटीज़न मल्ल्पा शंकर मडीवाले हमारे साथ हैं जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और एक्स आर्मी मैन हैं तो उनसे हम बात करेंगे उनके जीवन के कुछ खास अनुभव आपको सुनाने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से मल्ल्पा जी का बहुत बहुत स्वागत है अच्छा मतलब जी मैं जानना चाहूँगा कि आपका एज सिक्सटी टू रनिंग है अभी सिक्सटी फाइव रनिंग है अच्छा पैंसठ साल के आप हो गए हैं लेकिन आप चलते फिरते हैं आराम से स्वस्थ और मस्त हैं तबीयत तो आपका एकदम ठीक रहता है ठीक रहता है अच्छा कोई बीमारी तो नहीं आपको नहीं। <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है कि 65 में आप जो है बिल्कुल स्वस्थ मस्त है अपना काम करते हैं चलते फिरते हैं और मैं ये जानना चाहूंगा आज से पैंसठ साल पहले आपका जन्म अगर हुआ हो तो उस समय जैसे कि बचपन की अगर हम लोग बातें याद करें तो उस समय कहते हैं कि बहुत पहले जो स्कूलिंग वगैरह होती थी और बहुत दूर हुआ करते थे गांव से यहाँ स्कूल में टीचर्स भी एक टीचर ही सभी को पढ़ाता था तो आपके स्कूलिंग की कुछ बातें आपके गांव की कुछ बातें हमें ज़रूर बताइए मेरा जन्म एक साइनटीन फिफ्टी में, uh, में हुआ मेरा जन्म हुआ मेरे से तीन बड़े भाई थे अच्छा छोटे एक है टोटल हम पाँच भाई अच्छा और दो बहनी थी मेरी छोटी एक बहन है बड़ी एक बहन थी यानी सात सात लोग आप भाई लोगों का अच्छा परिवार। और हमारा माता पिता का उतना बड़ा अच्छा नहीं था उन्होंने काम वैसे नहीं था। नहीं था। नहीं था। नहीं था। अच्छा, ही पढ़ाते थे, थे कितना उनका पास ताकत था उतने पढ़ाते थे, थे। वैसे करते क्या माता पिता माता पिता खेती बाड़ी बाड़ी करते थे फिर उन्होंने हमको बाकी भाइयों को पाँच क्लास छः क्लास पढ़ा करके छोड़ दिया अच्छा। भाई लोगों ने पढ़ा नहीं मेरा दिल में एक ख्वाहिश था मैं पढ़ूंगा हाई स्कूल जाऊंगा कॉलेज जाऊंगा उस समय कॉलेज जाना मतलब बहुत ही खुशी का दिन हमारा इसमें कोई ज्यादा पढ़ा नहीं थे पढ़ा लिखा गांव था ना फिर मैं खुद संडे दिन काम करने के लिए जाता था कोई खेत में इधर उधर काम उस समय पगड़ था दो रुपए दिन का पूरा अच्छा दो रुपए देते थे काम पूरा लेते थे किस टाइप का काम करते थे, थे? थे? खेती में जाना वो बैलों के पीछे करके अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो करते थे कभी कुआं खोदने के लिए जाते थे कुआं खोदने थे सिर्फ पे लेकर जाते थे अच्छा अभी जैसा अच्छा। मशीन नहीं था उस समय आदमी मैन पावर से काम करते थे मैन पावर फिर कभी कभी क्या करता था कि पर छुट्टी हो गया स्कूल छुट्टी सवेरे दस बजे तक के दूध भरता था हम लोग गवली गवली बोलते ना वो दूध का तो एक घाघर एक पंद्रह लीटर का भरेगा तो वो एक रुपये सौ रुपये देता था उस समय अच्छा अच्छा पर ऐसे काम करते करते छुट्टी आए तो काम करूंगा पैसा रखेंगे पर स्कूल के लिए पढ़ाई के लिए कपड़े के लिए ज़्यादा से ज्यादा, ज्यादा अच्छा, आप थे। थे। थे। थे। अच्छा अच्छा अच्छा खुद खुद ही ही मेहनत मेहनत करते करते पैसा जमा थे अपने स्कूल के के लिए लिए कपड़ों ऐसे करते थे फिर माता पिता बोलते थे पढ़ो हम भी दे, दे देंगे लेकिन उनका परिस्थिति नहीं था दिल पढ़ाने का था बहुत दिल था पढ़ाने का लेकिन परिस्थिति का थोड़ा सा नहीं थे इसलिए खुद ही करता था फिर दो महीना स्कूल छुट गया उस समय भी जाता था कुछ न कुछ काम करके पैसा रखता था उस समय पूरा दिन में दो दो रुपए ही मिलते थे अच्छा, कितना काम, भी काम काम तो कितना होगा दो पगार था उस समय दो था फिर ऐसे करते करते फिर पढ़ाई हो गया हाई स्कूल गया, हो गया। फिर कम से कम एक बार में फास् हो गया अच्छा कई लड़के थे और रोजाना आराम से बैठ कर करते थे लेकिन वो फेल हो गए हम लोग काम करते करते थे दो तीन हम लोग दोस्त थे अच्छा पार्टी था वो अभ्यास करना करना स्टडी करना फिर हम लोगों ने एक दिन ऐसे करते कॉलेज आपका वहीं पर था कि हाँ, दूर था थोड़ा सा हाँ, नजदीक था, था एक एक किलोमीटर था एक किलोमीटर हाईस्कूल था हाई स्कूल कॉलेज भी उधर ही पहला दूर था फिर जब हम थे उस समय 69 में उधर ही नाइन में बना उधर ही था एक साल कॉलेज गया कॉलेज का, का लाइफ कैसा क्या चक, एक इंटरेस्ट है ना कॉलेज पढ़ना है <laughs> कॉलेज में जा करके कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे फिर एक साल का कॉलेज मुश्किल हो गया पी फर्स्ट ईयर बोलते हैं हमारे तरफ फिर वो कॉमर्स साइड करता फिर बाद में छोड़ दिया उन्नीस सौ सत्तर में 69 सिक्ट, हो गया पर एक साल इधर उधर देखा सर्विस के लिए एस कंडक्टर के लिए इधर उधर सब जगह तो कोशिश किया और नहीं मिला नहीं। फिर बाद में हमारा एक बड़ा भाई था मिलिट्री में अच्छा उनका जो सा पहचान से बेलगम जाकर के भर्ती मिलिट्री भर्ती हो गया अच्छा अच्छा उस समय हमको हैदराबाद सिकंदर हैदराबाद में भेजा के बाकी सब ट्रेनिंग के भागने में इधर उधर सब फिट था सब जगह फिट हो गया मेडिकल फिट हो गया सभी फिट हो गया फिर ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद एक साल का कोर्स था उस समय अच्छा बेसिक छः पाँच महीने और वो और पाँच महीने मतलब एक दस दस महीने का दस महीने का फिर छुट्टी देते तब तक छुट्टी नहीं देते थे नहीं, नहीं। फिर मैं भर्ती हो गया उस समय मेरे को हर मंथ फिफ्टी फोर रुपीज़ एक महीने का अच्छा पेमेंट पेमेंट हाँ फिफ्टी फोर एक महीने के लिए था फिर हमारा माता बोलता था मिलते में नहीं जाना वो तो रोती थी जाना नहीं जाने दो आदमी पहले गए थे फिर तुम क्यों जा रहे नहीं जाना बोल करके वो इधर बैठ कर क्या करूँ कुछ होगा तो देश के सेवा के लिए चले जाएंगे फिर, फिर मेरा माँ को पाँच महीने तक मैं बताया नहीं हमारा भाई एक दूसरा जगह था ड्राइवर था उस मैं उधर है ठीक है सब ठीक है लेटर लिखता था उधर गाँव में लेटर उधर लिखा और उनको बताया मैं नौकरी लग गया मिल इधर एस टी कंट्री में आज जाओ बोल कर भाई का नाम पर लिख करके मैं भेज दे इधर पोस्ट में माता को पढ़ कर बताए तो माँ का खुश हो गया तेरे को अच्छा हो गया एस में लग गया के एस आर टी के एस आर टी से फिर उन्होंने खाना बिना बना भेजा फिर उधर से मैं ऐसे गया तो भाई को लेकर दिखा है भाई तो मेरे को तो भर्ती होना इधर नहीं रहना उस समय दुष्काल चल रहा था दुष्काल मतलब पारिश बारिश नहीं हुआ था अच्छा। दो तीन साल उस समय सत्तर में हमारा तरफ कर्नाटक में महाराष्ट्र में सब जगह पूरा दुष्काल एरिया था बहुत उस समय फिर भाई को मैं बोल करके अभी इधर क्या करना है गांव में करके मैं भी जाऊंगा जो कुछ होता है आगे भगवान की मर्जी क्या होगा होगा चले जाएंगे वहां अरे माता जी मेरे को गुस्सा करेगी वाला कुछ नहीं अब बोलते बोलना नहीं पांच महीने के बाद पता चल मैं मिलिट्री में आया माँ को तब तो पता नहीं था अच्छा अच्छा, अच्छा। फिर ट्रेनिंग करके उस समय इकहत्तर में पाकिस्तान लड़ाई चल हो गया सेवेंटी वन में अच्छा। फिर मेरे को चार महीना ट्रेनिंग कम किया मेरे को भेज दिया रा, राजस्थान गढ़रा रोड मुनाबाद नहीं, नहीं, नहीं। उस समय ट्रेनिंग के लिए थोड़ा ट्रेनिंग कम करके उधर एकदम डायरेक्ट भेज दिया फील्ड में भेज दिया फील्ड भेज, भेज, भेज दिया <laughs> फिर हम तो नए नए थे हाँ ठीक है लड़ाई तो अच्छा है हम भी लड़ाई करेंगे नया जोश था ना उस समय तीस तेईस चौबीस साल का था <laughs> उस समय बड़ा बार्टर। <laughs> <laughs> बार्टर फिर गडरा रोड मुनाबाद राजस्थान का बॉर्डर बॉर्डर में सब जगह फिर उधर चार महीने चार महीने था चार महीने तक चार चार महीने तक उधर था चार महीने के बाद फिर वो बाकी सब कंपनी लड़ाई खत्म हो गया सीज फायर हो गया अच्छा। फिर बाद में आते आते सब इधर हम लोग तो बीकानेर आया राजस्थान बीकानेर बीकानेर हाँ बीकानेर तीन साल हो गया फिर तीन साल, साल सर्विस हो गया उस समय मैं शादी के लिए गया शादी किया उस समय अच्छा अच्छा छुट्टी तीन साल के बाद मिला आपको नहीं दो साल डेढ़ साल मिलता था अच्छा अच्छा तीन साल सर्विस होने के बाद शादी किया उसके बाद में फिर दो साल के बाद उधर क्वार्टर मिल गया बीकानेर में अच्छा बीकानेर में। में फैमिली लेकर गया एक बार फिर दोबारा और दो दो तीन बार बीकानेर में ज्यादा लेकर गया फैमिली अच्छा, क्वार्टर्स गवर्नमेंट में मिला था फिर बाहर भी रहे थे फिर एक लड़का हो गया सेवेंटी में हो गया लड़का एक फिर उसके बाद में 83 में एक लड़का हो गया बस दो लड़के हैं, उनको भी एक भी शादी विदि हो गया अच्छा। एक बी एक बी एस सी पढ़ाया वो कंप्यूटर क्लास में चलाता है आच्छा, आच्छा। टाइपिंग क्लासेस लड़कियों को सिखाना कंप्यूटर टाइपिंग आच्छा। क्लास हाँ, हाँ, हाँ। फिर एक सी आर एएसआई बना में एस आई बनाया अभी गांधीनगर इधर है गुजरात में गुजरात में इधर से उनको छोड़कर के इधर आया है अच्छा अच्छा चल रहे हैं रही है, शा, शा। और उनके लड़कों को फिर लड़कों के एक एक लड़का उसको एक लड़का हो गया उसको एक लड़का हो गया आ, तो फिर वो पो, पोते से आपका मिलना होता है कि नहीं पोते है हाँ, आते रहते दादाजी दादाजी बोल करके आते रहते घूमते रहते, अच्छा, रहते। दो, दो है हाँ। एक दूसरे तीसरे क्लास में एक बड़ा वाला लड़के का और तिसर अभी है यूके में जा रहे है अच्छा अभी बाकी सब अच्छा सब भगवान के दाय से <laughs> सब अच्छा चल रहे हैं। अच्छा पोते के साथ का कुछ और उसके बाद में मिलते छोड़ कर आने के बाद तीन एकड़ जमीन लिया साढ़े तीन एकड़ एक जूना मकान लिया दूसरा मकान लिया मतलब वेल सेटल हो गया अभी अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा अभी ठीक ठाक चल रहे हैं अभी बहुत बढ़िया दो जगह दो मकान हो गया अच्छा मिलिट्री में जैसे कि रेडियो भी सुनते थे उस समय हाँ, रेडियो सुनते आ, था ना। फौजी भाइयों का हाँ, कार्यक्रम करता कार था था था। था। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरह के प्रोग्राम और कौन कौन सुनते थे आप लोग कैसे सुनते थे इसको मैं पहला अभी कितना फैसिलिटी है ना हाँ, हाँ. पहला उस समय में उस समय नहीं था इतना फैसिलिटी कोई रेडियो कभी रेडियो आएगा तो बिना का हम लोग बिना का बिना बिना का गीत माला लता मंगेशकर गाना बोल करके एकदम सब खुशी से सुनते थे हाँ सब काम सब कुछ जल्दी खत्म करके बिना का लगने वाला शाम का बिना का टाइम में उस समय चले जाते थे और तो वो कैसे सुनाते थे रेडियो सेट होता था उस पे सुनते थे? रेडियो है। अच्छा, अच्छा, जो ना रेडियो था इतना बड़ा बड़ा रेडियो था आ, हा, हा, इतना बड़ा पाँच छह बटन रहते थे आ, बहुत बड़ा रेडियो था हा, हा, तो वो एक रेडियो चलता था और बाकी सब लोग अच्छा, अच्छा, अलग अलग, अलग जगह से आके वहाँ बैठते थे सुनने के सभी जगह एक ही जगह आकर आते थे गाँव में एक गाँव में एक बार टीवी आ गए तो सभी मोहल्ले में आते थे ना ऐसा हाँ, हाँ, उस समय रेडियो रेडियो आ गया तो सभी के एक साथ कैसा रेडियो क्या रेडियो कैसा बचता है हाँ, हाँ. एक दिल में बहुत बड़ा खुशी होता था उस अच्छा तो उस समय आपको कौन से गीत याद हैं कुछ याद दे। है देशभक्ति वाले जो गीत है बिना का गीत माले में जो चलते थे देशभक्ति का लता मंगेशकर का वो गाना था ना लता मिश् एक गाना गया था हाँ, हाँ, देश मेरे के ऊपर जवाहरलाल नेहरू का वतन के ये मेरे वतन के हाँ, लोगों लोगो। में लो पानी हाँ, लोगो। ये गाना लग गया खुशी होते थे और ये भी होते थे बहुत जोश आता था जी जी मेरे वतन के लोग हमेशा गाना सुनते थे चलिए बहुत ही अच्छी बातें जो है हमारे साथ मल्लपा जो है कर्नाटक से जुड़े हुए हैं मल्ल्पा शंकर मरीवाले और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो गीत अभी मल्ल्पा जी ने याद किया है देशभक्ति का लता मंगेशकर का मेरे वतन के लोगों आइए सुनते हैं उसी गीत को उसके बाद फिर से हम लौट के आते हैं और सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और भी बहुत सारी बातें मल्लापा से करेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधु वन नाइन्टी सुनते रहो नस्कराते रहो शहीद हुए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं एक्स आर्मी मैन मल्ल्पा जी से बहुत ही अच्छी बातें वो सुना रहे हैं और मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि मिलिट्री में आपका सर्विस रहा है तो एक बहुत ही संघर्ष में या फिर एक परिवार से हमेशा बिछड़े हुए रहते थे तो परिवार की याद आती तो क्या करते थे परिवार वालों से कैसा आप बना के रखते थे संबंध फौजी ज़िंदगी ऐसा है उधर सब कुछ मिलता है लेकिन अपने लोग नहीं मिलते अच्छा अच्छा <laughs> सब कुछ खाना पीना है तो सब मजा मस्ती रहता है सब कुछ रहता है खाने के लिए कोई कमी नहीं पेंशन तनखा सब कुछ होता है लेकिन अपने दिल के नज़दीक के लोग नहीं रहते हम लोग उस समय बस याद ही दिल में दिल आँखों में आंखों बोलते ना उसी टाइम हम सिर्फ याद ही करते थे याद कर यात्रा और कोई ज़्यादा काम का फुर्सत नहीं मिलता ज़्यादा ज़्यादा फुर्सत नहीं होता नहीं, हम लोग एसकेटी क्लर्क थे मतलब ऑफिस का वर्क था मेरा अच्छा अच्छा वो थोड़ा सा टाइम मिलता था संडे वनडे था उस समय हम क्या करते थे घर से कोई फोटो वोटू लेकर जाते थे फोटो देखते बैठते थे याद आ गया था फोटो निकालो एल्बम निकालो एक, एक एक एक देखते बैठेंगे कभी बच्चे का कभी माता पिता का सब फोटो से बात करते थे अच्छा अच्छा फोन भी नहीं था उस समय अच्छा। तो आठ तो दिन में घर पहुंचता था जल्दी नहीं मिलता था अच्छा आठ दिन के बाद घर जाएगा फिर आने के लिए आठ दस दिन आ, वो भी जल्दी लिखेगा तो नहीं लिखेगा तो जल्दी मिलता नहीं था कुछ नहीं ऐसे इंतजार करना पड़ता था अच्छा कोई भी लेटर के लिए किसके लिए कहीं कहीं आपने दिल के ख्वाज के बहुत हमेशा दबा के रख देते हम लोग कोई करने का दिल है कर नहीं सकता कानून बहुत बड़ा होता है ना मिलिट्री में जो भी कुछ बोलेगा हाँ जी यस सर हाँ सर ना सर नहीं बोला हाँ सर हाँ जी हाँ वो पहाड़ी में जा करके वो, वो नीचे जम्प करो बोलने से हाँ सर बोलना पड़ता है इसलिए उधर कानून का बहुत सख्ती होता है फिर हम सब अपने माँ बाप के दुआई से आप लोगों का सब ये सब बोलना था दुआई से हम लोग जिंदा वापस आए। एक खतरनाक बात बताता हूँ जब मैं 81 वन में 81, हमारा पोस्टिंग हो गया कारगिल सेक्टर अच्छा अच्छा कारगिल सेक्टर हमारा लाइनअप कंट्रोल है ना जम्मू कश्मीर जम्मू कारगिल सेक्टर थे जाते समय हम लोग बाय रोड जाते थे गाड़ी पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी बहुत तो एरिया बहुत डेंजर था अच्छा अच्छा और उधर एक बाबा खरदुंग टॉप है अच्छा खरदुंग टॉप है हाईस्ट रोड ऑफ दर्ल्ड हु, मतलब दुनिया दुनिया में सबसे बड़ा ऊंचा जगह रास्ता है वो हाईस्ट रोड ऑफ वर्ल्ड कोई जाता है तो ऐसे जाए तो उसका स्वास्थ्य फुलता रहता है सबको आसान से नहीं होता थोड़ा तकलीफ होता है ऑक्सीजन बहुत कम है उधर फिर उधर से जाते थे वो उधर एक टेम्पल बनाए एक सिपाही उधर मर गया था नहीं, नहीं। उसको जो नीचे उतर करके उसको नमस्कार पैर पढ़ के कपड़े को दे करके जाना ऐसे जाना नहीं वो है जगह अच्छा फिर जाते समय हम रोड गए थे फिर आते समय क्या हो गया आ, प्लेन चाया अच्छा। रास्ता बंद हो गया था। कहीं स्लाइडिंग होते हैं कई है। है। कहीं गाड़ी, कहीं गाड़ी बहुत तो खड्डे में चले जाते है पता नहीं चलता साल साल जाने के बाद फिर बर्फ सब कम होगा तो और डायरेक्ट जैसे का ऐसा देखेगा उधर अच्छा होता कुछ नहीं उसको बर्फ सब ऊपर गिर जाता है वो वो एक जिंदा जिंदा ही रहता है कि नहीं नहीं नहीं तो अच्छा, वो। वो देखा अच्छा, था, अच्छा, अच्छा, अच्छा, था। मतलब जो उधर सभी आदमी को अभी भी सबको साल में अपना सर्विस में एक दो बार उधर जाना पड़ता है लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ कंट्रोल में कारगिल से कारगिल सेक्टर में लेह लद्दाख के आगे वो एक हमेशा यादगार रहने का आप कितनी बार गए उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल कंड एक बार, बार? मतलब दो साल दो साल वहां पर रहे एक बार गए थे दो अच्छा, साल अच्छा। जैसे मैं कर छुट्टी वुट्टी नहीं था उसमें अच्छा। फिर एक उधर से आते समय प्लेन से आए प्लेन से आया चीगढ़ में उतना अच्छा अच्छा अच्छा एक इसका <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने कारगिल का एक्सपीरियंस आपने सुनाया एक्स सर्विस मैन है आप और बहुत ही अच्छा लग रहा है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन के कुछ खास अनुभव सुनते हैं और जीवन के पड़ाव में जैसे कि बहुत ज़्यादा कष्ट जो रहा उस सबको बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला जो समय है वो समय के बारे में बताइए ज़्यादा मुश्किल वाला वही कारगिल का टाइम कारगिल का ही कारगिल में बताऊँगा जब भी खा, उधर खाने पीने के लिए कुछ नहीं सभी हर अच्छा, हर चीज़ चीज़ ड्राई ड्राई ड्राई ड्राई अच्छा दूध पाउडर सब का पाउडर क्या होता है अच्छा, को, कोई सब, भी हम लिक्विड फॉर्म में कुछ भी नहीं लिक्विड नहीं है हाँ। जब आप लोग संडा में जाएगा ना बर्फ का बकेट का पानी लेकर आएंगे हाँ। उधर बुखार होता बुखार उसके पानी गर्म गर्म करके फिर वो गर्म पानी बाटली में डाल करके चार कोट होता है एक हाँ। पैंट शर्ट वन कोट हो तो सब निकलना मुश्किल होता है खाना खाते नहीं हम लोग नहीं तो जाने के लिए मुश्किल होता है बोलकर नहीं खाते नहीं थे नहाने नहाने के लिए दो, एक अठवार आठ दिन दस दिन आते थे एक लेकिन कम्पल्सरी नहाना बोलते नहीं नहाने से होगा फिर खाना खाने से संगेगा इसलिए वो नहीं खाना खाने का दिल नहीं करता अच्छा अच्छा सब हर चीज का मटन का फिश का एग पाउडर सब पाउडर होता था हम लोग में जाकर रख दिया मजबूत होकर बैठता है बरफ हो जाता। <laughs> बर्फ हो जाता पानी नहीं करता <laughs> फिर ड्राई काम करना पड़ता था इसलिए वो बाटली लेकर के गर्म कोट के अंदर डाल करके दवा करके बैठने से थोड़ा सा पतला रहेगा अगर कड़क पानी उधर जाते थे कि दो मिनट में हो जाता। वही है कि खा, खाने पीने के लिए उधर हर चीज का सब कुछ है लेकिन दिल नहीं करता खाने के दिल नहीं करता नहाने के दिल नहीं करता है वो कपड़ा और रशियन का एक एक का दस हजार का कोट होता है एक कोट दस हजार बंकर में थे मतलब दरवाजा बंद कर दिया नीचे बंकर है बंकर में एक बुखारी थे थोड़ा सा काम करते थे थोड़ा सा हाथ गर्म करेंगे फिर काम करेंगे लिखेंगे टाइप करेंगे फिर थोड़ा सा हमेशा बुखारी Uh, मिट्टी का तेल है ना बीस लीटर दिन में एक, एक 20 च, चला जाते है लिए। और चलने के लिए मुश्किल गाड़ी नहीं जाता ना कभी कभी ऊपर गाड़ी न जाता तो आदमी और खच्चर का उधर एक आद, उ, उनका लोग होता है वो लोग काम करने के लिए आते है हमारे जैसा खाली चलना मुश्किल हो जाता है स्वास्थ्य भूल जाता है ऑक्सीजन नहीं रहता है कोई ग्रीन कोई भी ग्रीन मिलता नहीं छह महीने के बाद इधर आने के बाद फिर मिलेगा अच्छा। ग्रीन कुछ है नहीं ग्रीन देखने के लिए गोगल है कपड़ा ड्रेस स्लीपिंग बैग होता है उसका अंदर घुस जाना बैग को चेन भी डालते ना बस अभी आगे पता नहीं क्या सवेरे उठ करके दरवाजे खोलना खोलता नहीं था बर्फ पड़ता था ये लेकर के बर्फ साइड <laughs> में लगा करके कारगिल का छुट्टी भी नहीं मिलता नहीं एक बार गया तो डेढ़ साल दो साल सबको सबको जाना पड़ता है लेकिन जाने से पहला सात आठ दिन उसको ऊपर चढ़ना नीचे आना ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना जो अच्छा फिट है फिटमेंट है वो इसको भेजते है बाकी को नहीं भेजता अच्छा, अच्छा। को ऐसा चोपर को न, हा, हा, हा। कहीं को बैटे बैटे है ना हेलीकॉप्टर कई आदमी को आज बस्ते बैठे बैठे हो जाता है अच्छा, जान चला, चला जाता है ऐसा आदमी को मर जाता है दो तीन आदमी को हम लोग उसको हेलीकॉप्टर में बैठा करके इधर भेज दे इसलिए ना वो सबसे ज्यादा माता पिता का दूध का ज्यादा मौजूद <laughs> होगा ना वही इधर वापिस आता है अच्छा अच्छा पुराना एक दूसरा जिंदगी मिलेगा हमको हम नया जिंदगी इधर आते इधर जाते तो वो पुराना हमारा जो खून होता सब भाग करके रोज दस किलोमीटर दो किलोमीटर भागते भागते भागते सब पछने होकर निकल जाते हैं पहले का खून फौजी खून आ जाता है जो फौजी कौन आ तो कुछ होगा डरना नहीं डरना नहीं। गोली छाती में लेना है पीछे नहीं लेना पीछे नहीं लेना जाते रहना एक फौज का एक रूल्स है जी जी। पीछे नहीं हटना सही बात है जो कुछ होगा चलो तो उस समय का वो वहाँ पर कितने लोग थे आपके साथ में हमारा साथ थे उस समय चालीस चालीस लोग का ग्रुप उधर एक दस आगे जाते थे पहाड़ी पर दूर दस पंद्रह किलोमीटर दूर उधर हमेशा ड्यूटी देना पड़ता है चाइना का बॉर्डर है पाकिस्तान का बॉर्डर है और एक दो तीन तीन कंट्री का, का बॉर्डर एक साथ बॉन्डर है अच्छा, अच्छा। सभी रहते हैं हमारा जरा नीचे है वो ऊपर से आते हैं इसलिए हम लोगों का फौज बहुत नुकसान हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल है ना उनका ऊपर है पहाड़ी हमारे नीचे है ऊपर से ऐसा सीधा निशाना लाते हैं हम लोगों को थोड़ा तकलीफ होता सा वही एरिया इतना ही है। बाकी सब जगह हमारा ऊंचा अपना ऊपर है ऊपर है, उपर है। बाकी सब ठीक है ये खतरनाक है सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मल्ला जी हमारे साथ है सलामी ज़िंदगी में एक्स मेन्ट्री मैन है तो कारगिल का जो उनका दो साल का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करा है किस तरह का वहाँ जीवन था वो हमने सुना चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो मल्लापा जी याद करते हैं हमेशा सुनते हैं तो वो गीत को हम सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पर सुनते रहो मुस्कराते रहो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 ho ho ho ho ho ho ho happy jahan ki reet sada happy jahan ki reet sada मैं गीत वहां के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ है प्री जहाँ की रीत सदा सुनाता हूं है प्रीत जहां की रीत सदा पीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलो मैं नित्य नित मैं नित नित शीश झुकाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ ते हैं कितना आकर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सो। सोच के मैं कितराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता जहा के रीत सदा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और सीनियर सिटीज़न मल्ल्पा जी हमारे साथ है एक्स मिलिट्री मैन बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं कुछ कुछ चीज़ें हम लोग सीखते हैं जीवन में तो मिलिट्री में रहकर आप कौन कौन सी चीज़ें सीखे हैं वो उसके बारे में बताइए मैंने उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं था लेकिन वो नई चीजें आपने वहाँ जाकर सीखी ट्रेनिंग में सीखी हो या फिर देखकर सीखी हो उसके बारे में मैं कर्नाटक का महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर है हाँ हाँ थोड़ा सा अंग्रेजी इंग्लिश हमारा थोड़ा सा कम ही था उधर जी जी जी मैं एक क्लर्क था लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है केरला मद्रास बंगाल पढ़े लिखे लड़के ले बहुत होते वो पांच मिनट में काम कर, करते थे मेरे को आधा घंटा लगता था अच्छा <laughs> वही काम करने के लिए मेरा आप तो पहले ही बताया मेरा स्कूल कैसे चल गया टोटल टोटल फास्ट कर चले गए फिर उस समय में हमने क्या किया अभी कि हमारा शादी हो गया लड़का हो गया तो लड़कों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना वो उस समय दिल में फिक्स करके रखा अभी शादी से पहले <laughs> मेरे को जो तकलीफ हो रहा है मेरे लड़के को नहीं होना चाहिए सही बात है फिर मैं लड़का जब हो गया लड़का हो गया तो उनको इंग्लिश स्कूल के लिए हमारे गांव छोड़ करके दूसरा स्कूल में पढ़ने के लिए गया पढ़ाने के लिए बच्चा का उधर स्कूल किराया मिला घर उधर दोनों को इंग्लिश स्कूल ही पढ़ाया अभी आर्मी में एक ए एस आई है और एक लड़कों को बी करा दिया वो हो गया वो कंप्यूटर क्लासेस टाइपिंग क्लासेस पंद्रह पचास साठ लड़का लड़की आते सिखाने के लिए ये इतना तो जिंदगी ऐसा हो गया गाँव छोड़ कर कहा इंग्लिश स्कूल है वहाँ ही घर लेकर के उनको दोनों को इंग्लिश पढ़ाया ये अच्छा एक्सपीरियंस है और उधर मिलिट्री में सर्विस करने के बाद कोई भी चीज के लिए हम लोग काम रुकता नहीं हमारा हर चीज हमारा हमको ऐसा ट्रेनिंग मिलता है कोई भी चीज ये नहीं बोल कर काम ठप नहीं करना नहीं। काम चलते रहना है चाहे कोई भी चाहिए गोली नहीं तो दूसरे दु, दु, से लेना है कहीं का, कुछ ना कुछ करके उसको काम रुकना नहीं रुकना स्टोर कीपर टेक्निकल टाइपिंग मतलब रिकॉर्ड देता था आप इसका रिकॉर्डिंग सब डिमांड देना इनको देना नया लाना जो पुराना को जमा करना अच्छा। आड़िट, आड़िट आड़िट आड़िट कर करना, आड़िट है छोटा सा तीस गोली होता है वो खुद का संरक्षण के लिए सबको मिलता है हाँ वो हाँ अच्छा हा। सबको ट्रेनिंग मिलता है कोई चाहे अफसर हो जनरल हो कोई वो सवेरे सबको भागना पड़ता है दो माइल भागना है सवेरे उठ करके फर्स्ट काम ये है अच्छा <laughs> ये करके डेली शेविंग करना है एक काम है और दो दो में किलोमीटर चल के पीटी कवाय सब कुछ करना वो सब काम है अच्छा अच्छा उसके बाद में फिर जो अपना ट्रेड वर्क होता है ना फिर बाद में नाश्ता करने के बाद कोई ऑफिस ऑफिस जाता है डा डारे जाता है ए एम सी वाला डॉक्टर वाला अपना अपना काम के लिए चले जाते हैं पहला दो ये फिजिकल ट्रेनिंग महीने में दो महीने में एक बार फायरिंग के लिए जाते थे फायरिंग दस गोली पांच गोली देते थे वो होता है ना फायरिंग रेंज हाँ हा, उसमें फायरिंग का खुद तो करना चाहिए प्रोटेक्शन के, हाँ, के, हाँ। के लिए सब के लिए वो सिखाता है अगर वो फेल हो गया तो उसको छुट्टी नहीं भेजता गाँव में अच्छा जब तक वो फांस नहीं करेगा दो माइल भागना है अठारह मिनट में सत्रह मिनट में भाग करके आना है होगा तो छुट्टी मिलेगा नहीं, नहीं। अच्छा, अच्छा। ऐसे अच्छा, तो नहीं है सबको फिर तो भागना पड़ता है फास करना पड़ता है ऐसे, है। ऐसे करते हैं चलिए बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किस तरह से आप नई नई चीजें वहाँ सीखें और गाँव में आने के बाद गाँव के अंदर जो है आप अपने जो गाँव से आप निकले थे जहाँ आपकी पढ़ाई हुई थी अभी जो स साल के बाद जब आप गांव में जाते थे तो उस समय का बदलाव क्या क्या आपके गांव में जो जहां से आपने पढ़ाई किया था उस गांव में क्या क्या बदलाव हुआ है हमारे गांव में बहुत बदलाव हो गया पहला एक स्कूल था अभी इंग्लिश स्कूल हो गया कनाडा स्कूल हो गया मराठी मतलब हर लैंग्वेज का स्कूल अच्छा। इंग्लिश कन्वेंट बन गया पढ़ाई का रोड भी सब गाँव का विकास अच्छा विकास हो गया पहला बिल्कुल नहीं था ऐसा अभी सब सभी साइड से विकास हो गया गांव का विकास हो गया ग्राम पंचायत का इसका मतलब रोड लाइन स्कूल सब अच्छा हो गया पानी पीने का हमेशा आता रहता कभी पानी हम लोग बचपन में थे कंधे पर लेकर के आते थे अच्छा पानी अभी नहीं अभी पानी का सब बंदोबस्त सब कुछ गांव में सुधार बहुत सुधार हो गया आपके गाँव में जैसे कि कोई व्यक्ति जाएगा तो देखने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? जैसे मंदिर अच्छा हमारे गांव में हाँ। चौबीस तीर्थंकर बोलता है, अच्छा है। दिलवाड़ा मंदिर है उधर जी जी ऐसा ऐसा टेम है उधर हाँ। चौबीस आश्रम है उधर गरीब बच्चों को खाना पीना मुफ्त होता है पढ़ाने के लिए मुफ्त देता है और बीच में एक बारह फुट का बाहुबली का मूर्ति है वो भी अच्छा है उधर देखने के लिए जेनीजस्त है हमारे गांव में जैनीज लोग ज्यादा है उनका चार पांच मंदिर है अच्छा? सब जगह आते है वो लोग डोनेशन देते रहते बढ़ाते बना, और हमारा लिंगायत मतलब बसेश्वर है शिव जी का शिवलिंग बसवेश्वर उनका भी गाँव का जत्रा होता है यात्रा कब होता है ये फरवरी फरवरी शिवरात्रि होता शुरत्री शुरत्री के में के है में होता। तो किस तरह से वो मनाया जाता है वो फेस्टिवल फेस्टिवल उसके बारे में गांव गांव के लोग गांव का है ना वो गांव सभी गांव वाले आ, स्वीट बनाते पोली पोली खाना पीना कोई रिश्तेदार आते सभी रिश्तेदार आ करके करते और एक रथ बहुत बड़ा रथ है अच्छा तीस फुट रथ है हाँ। दस फुट का चाक अच्छा घेरा का इधर एक चार इधर चार है और ऐसे मेन पावर से सब आदमी लेकर के गांव में जाकर अच्छा। तो के बड़ा चक्कर लगाते हैं हैं चक्कर लगाते जुलूस रथ जुलूस रथ चलाते हैं हम लोग जाते हैं और बचपन से जाते थे अच्छा अच्छा उसको रस्सी बहुत लंबा होता है रस्सी लेकर के हरा हरा रम बोलते है ना हरा हरा रम हादेव बोल करके सब बेचते थे फिर वो पाटिल होता है ऐसा हाथ करता है <laughs> खड़ा करेगा फिर बाद में नारियल दो तीन चार आदमी होते हैं नारियल फोड़ना नारियल लेता फोड़ता है फटना फटता है नारियल फोड़ करके ऐसे चलता रहता दस है दस बारह पोती लेकर जाते हैं वो एक आदमी है कास्ट उनको देता है आच्छा, आच्छा। वो, वो लोग हाँ, लेते लो हैं हाँ, उनका वो वो वाले करने वाले मतलब पहले से रिवाज है स्वीट का स्वीट का खीर वीर पोड़ी बोलते है पूरा ची पोड़ी महाराष्ट्र में पुरानी पोड़ी वो बहुत फेमस है उस दिन बनाते हैं सब रिश्तेदार आते वो <laughs> जत्रा सब जगह मेला जत्रा फिर बच्चों का होता है ना हाँ हाँ। तो रहता है अच्छा पूरा मेला का ही मेला पूरा अच्छा मेला दो तीन दिन तो का। दो तीन दिन रहता अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का आपका गांव में माहौल है उसके बारे में बताया और जैन के चार मंदिर आपने बताया वहाँ पर चौबीस तीर्थन कर जो है स्टेचूज है और बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए कंटिन्यूस बहुत दूर से आते हैं एक अंडरग्राउंड बुआ रहे उधर भी आ जाते हैं वो क्या है अंडरग्राउंड अंदर मंदिर अंदर जाकर के देखना पड़ता अच्छा, वो भी है उधर काला मूर्ति है अरियंत बोलता अर्यंत है अरियंत अरियंत चाहता है अंदर भुयर में है उधर भी देखने के लिए जाते हैं छोटा सा रास्ता है इतना इतना रास्ता ऐसे जाना पड़ता है अंदर जो बड़ा बड़ा है अच्छा अच्छा देखने के लिए हुए ये कहाँ पर है आपके गांव का ये जो जगह आपने बताया ये कागवाड कागवाड कहां से जा सकते हैं अपन यहाँ से महाराष्ट्र पुणे पुनः बेंगलोर तो बेलगम बेलगम से बीच में मेरज आता है मेरज हाँ हाँ मेरज जंक्शन नजदीक है सत्रह किलोमीटर मीरज से सत्रह किलोमीटर मेरज से सत्रह किलोमीटर नजदीक है क्या नाम है गाँव का शेरवा शेड़वाड़ का कागवाड़ दो अच्छा ये दोनों गांव के बीच में पड़ा नजदीक अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका गांव का विकास हुआ और आपके समय पे कैसा गांव था आपने बताया और उसके बाद जो है जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो है बहुत ही अच्छी तरह से विकास हुआ है वहाँ पर पानी की समस्या नहीं है रोड सड़क वगैरह सब कुछ है और मंदिर भी अच्छे बने हुए हैं उत्सव भी होता है हर समय और लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है टूरिस्ट प्लेस जैसा बन गया है तीर्तन का मंदिर की वजह से और बहुत ही अच्छी बात है अच्छा वहाँ पर जो जतरा होता है मेला मेले में कौन कौन से गीत चलते हैं किस तरह के भजन गाते हैं लोग भजन तो तो लिंगायत तो लोगों का होता है ना भजन जी, जी बशेश्वर महाराज के ऊपर होता है एक रात को 10 11 बजे तक चलता रहता है अच्छा भजन दूसरा दिन उधर खीर भी मीठा बना करके देते हैं सबको और शाम को रथ चला जाता है शाम का टाइम दिन भर गाना बिना भजन कीर्तन होता अच्छा है अलग अलग जो है हाँ। हाँ। कनाडा में, है। में हाँ होता है। कना चलते है। चलता आप भी कभी गए चलिए बहुत ही अच्छी बात है आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सलामी जिंदगी और हम बात कर रहे हैं एक्स मिलिट्री मैन मल्लपा जी से उन्होंने अपने गाँव के बारे में बताया और जब आपका रिटायरमेंट हुआ उसके बारे में बताया रिटायर में क्या -क्या में में क्या-क्या चीजें होती हैं नवंबर नवंबर 87 87 87 आया आया रिटायर होते समय हमारा यूनिटी सभी लोग मिलते हैं अच्छा और हम एक थोड़ा सा बड़ा फंक्शन ही होता है अच्छा सब एक में किसी गले मिलते हैं है करते हो करते हमारा यूनिटी में थे सब मिक्स थे अच्छा मराठा राजस्थानी सिख लोग मतलब मद्रासी सभी जगह में सभी मिक्स थे सब लोग हम इतने प्यार से रहते थे भाई भाई जैसा असली भाई तो घर में रहता है <laughs> लेकिन हमारा कुछ हो गए तो एक में हमारा यही भाई लोग यही भाई लोग, थे। लोग रखते हैं हाँ, एक आदमी जाता है उनको दुख भी होता है जा रहे इसलिए दुख होता है लेकिन खुशी इस बात की है वो ये झटर से चला गया हाथ पैर लेकर के सीधा जा रहे, जा रहे है घर में अपना हाँ हाँ। अगले जिंदगी के लिए जा रहे जी जी, जी। तो इसलिए खुशी भी है उनको होता है दुखी भी होता है दोनों होता है उसमें हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो आप वो सभी लोगों के साथ रहे आप भारत के अलग अलग कोने में आप दो दो तीन तीन साल का वो हाँ। आपका रहना हुआ तो कौन कौन सी भाषाएं आपने थोड़ा थोड़ा सीखी है मद्रासी भाषा केरला भाषा तो थोड़ा थोड़ा दो चार शब्द बोलिए मद्रासी में बोलिए कुछ मद्रास में, में अभी कोई भी शरीर वेल्लम वेल्लम बोलते हैं वेल्लम मतलब पानी पानी के लिए कुंजम कुंजम थोड़ा थोड़ा दे दो कुंजम अच्छा, पानी और मद्रास हो गया फिर उसके दूसरा कौन सा भाषा केरल कनाडा कनाडा कनाडा में कुछ बताइए कनाडा में तो जानते सभी हैं सभी कनाडा बोलते है निमेश रेनरी अच्छा आपका नाम आपका नाम क्या है निमेशन और दूसरा कौन सा भाषा आज मराठी तुम नाव क्या अच्छा मराठी आपका नाम क्या है और फिर और एक भाषा तीन हो गए तीन हो गए इंग्लिश तो ऐसे थो इंग्लिश थोड़ा, थोड़ा बोलिए जितना भी आ, थोड़ा सर्विसमैन आई सर्व दर्मी लास्ट ट्वेंटी अच्छा अच्छा गॉट पेंशन आई कम पेंशन आई एम ड्राॅंग पेंशन ओनली फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड नाउ आई एम गेटिंग 19, अच्छा अच्छा अच्छा mm -hmm. okay. uh, पंजाबी वर्गा हरियाणा पंजाबी सुनता है समझ जाता है, समझ जाते है uh, अच्छा? अच्छा? हा, हा, हा, लेकिन बोलना थोड़ा सा अच्छा? गलत होगा बोलते बोलते ना इसलिए <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और जैसे और कि हर व्यक्ति जो है है जब रिटायरमेंट का समय नजदीक आता है, तो एक प्लानिंग चलता है कि क्या करेंगे हम जाके तो आपका मन में क्या प्लानिंग था किस तरह का विचार आपके निकले वहाँ से मैं जब सत्रह अठारह साल सर्विस हो गया उस समय घर आने के लिए सोच रहा था अभी उस समय फा... फिफ्थ पे कमीशन था ना हुँ, हुँ. उस समय ज्यादा हम लोग जो सेवनटी भर्ती हो गए था उनका फायदा नहीं हुआ था सभी तो ज्यादा ज्यादा लोग पेंशन गए अच्छा, अच्छा। उस समय पेंशन आने के बाद कम से कम पाँच छह सौ मिलता है मेरा सत्रह अठारह साल शरीर हजार गया नहीं हुँ. वन थाउजेंड नहीं हुआ कभी भी आठ नौ तक हो गया था अच्छा, अच्छा। फिर पाँच सौ पेंशन मिलता है पाँच सौ के किस लिए काम करना है बोलकर हम लोग सेवेंटी में जो भर्ती होता है सब वापिस रिटायरमेंट हो गए इधर आने के बाद फिर ऐसा हो गया जल्दी शट हो गया बच्चे छोटे छोटे थे ज़्यादा से ज्यादा फौजी लोगों का क्या होता है बच्चे माँ का प्यार के वजह से लाड़ की वजह से बिगड़ जाते हैं अब पिताजी है तो थोड़ा सा ठीक रहता है दोनों होने थे नहीं तो माँ को बाहर का पता नहीं चलता ना इसलिए मैं जल्दी आ गया दोनों बच्चों का पढ़ाई हो गया और मैं आने से पहला ये सोचता था मैं स्कूल टीचर बनने के लिए हमारा कर्नाटक में ऐसा था मैट्रिक पास हो गया और पंद्रह साल सर्विस हो गया तो डायरेक्ट स्कूल टीचर देते थे, लेते थे लेते फिर मैं आ गया उस दो महीने के अंदर वो चेंज हो गया अच्छा तो रूल चेंज हो गया, तो रूल, चेंज हो गया। तो रूल चेंज हो गया फिर मैं क्या करे सोचा ऐसा हो गया आ, फिर मैं बोला ठीक है वो मिस हो गया तो क्या हो गया टाइपिंग सर बनेंगे टाइपिंग कंप्यूटर के मेरे टाइपिंग उधर भी टाइपिंग रिपेयर करता था जान जानबूझ करके मैं कर जाता था रिपेर, दुकान में जाकर बैठता था टाइपिंग कैसे रिपेयर करता है क्या करता है मैंने 50 60 परसेंट में टाइपिंग रिपेयर करता हूँ हाँ फिर मैं ही जाता था फिर टाइपिंग टाइपर उधर टाइपिंग कन्डा मराठी हिंदी इंग्लिश चारों भाषा का मैं हमने टाइपिंग क्लास कर दिया अच्छा गवर्नमेंट का सेंक्शन लेकर के रजिस्टर बाई कर्नाटक गवर्नमेंट अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो स्कूल आपने शुरू हाँ, किया था फिर 10 12 साल कर दिया अभी हमारे तरफ कंप्यूटर आ गया तो टाइपिंग का वेल्यू कम हो गया फिर लड़के को बड़ा लड़कियों को बी पढ़ाया उसको कम्प्यूटर सिखाया कंप्यूटर का मतलब क्लासेस पचास साठ लड़का लड़के आते रहते अभी वो उसका अच्छा हो गया उसने दो लड़की को रखा है एक टीचर के लिए एक कनाडा मराठी मराठी टू कनाडा कनाडा टू इंग्लिश आता जॉब करने। के। उनको दस दस हजार पे जो अच्छा, वो अच्छा। खुद देता है <laughs> और एक झुरक से करके उस पर मतलब चार लोग अभी राज्य चल रहे मैं उधर से बेफिक्र हो गया अभी और एक लड़का एक लड़का इधर आ गया ए सी में सीआरपीएफ ए एस आई हो गया उसका भी एक हो गया वो भी आज के आराम है निश्चित सब जगह हमारा <laughs> जो कष्ट तकलीफ था उसका भी बच्चे दोनों बोलते है आप, ने ने ने ने ने आरा, आप दोनों आराम करो फिर घूमो कहा जिंदगी में हमारा कोई पूछता नहीं खेती का साढ़े तीन एक खेती लिया गन्ना है <laughs> वो गन्ना का भी पैसा नहीं पूछता है पेंशन भी नहीं पूछता आप घुमा कुछ भी करो आपके मर्जी है उनको उनको स्टैंड अपना पैर पे रख बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका जीवन बीता और शुरुआत में जो कष्ट थे अभी वो सारे कष्ट दूर हो गए और आप निश्चिंत रूप से अपना जो है अपना लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हैं और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सबके लिए एक संदेश एक मैसेज मेरे को और मेरा फैमिली को राजस्थान बहुत अच्छा लगता है अच्छा बीकानेबी सात साल बीकानेबी किया अच्छा अच्छा उधर आने के बाद तीस पच्चीस साल के बाद हम लोग जब इधर मॉन्टो में आए थे गाड़ी लेकर के हमारा बीकानेर में जब रहते थे ना वो गांव में जा करके मिल करके चार दिन रख रहे हैं अच्छा, अच्छा। इसको हमेशा बीकानेर भुजिया बोले से एकदम ले लो बोलते, <laughs> चार पांच <पास्थ> पकेट <laughs> <laughs> <laughs> बीकानेर मतलब से प्यार मंजर मतलब राजस्थान से प्यार है बहुत प्यार है और मेरे को भी सर्विस की वजह से प्यार करना पड़ता है मजबूरी से तो इनको भी बच्चों को भी सब जगह घूमते रहते और गुजरात का भी मेरे को बहुत अच्छा लगा हमारा प्राइम मिनिस्टर है अभी मोदी सरकार हमारे तरफ सर बीज, बीजेपी है अब की बार मोदी सरकार बच्चे बच्चे बोलते थे मोदी सरकार <laughs> अभी मोदी सरकार ने लिया है ना सभी जगह थोड़ा थोड़ा थोड़ा अच्छा कर रहे हैं सब जगह अच्छा कर अच्छा रहे हैं बीच वाले कोई करता नहीं लेकिन वो वो पार्टी आने के बाद बीजेपी आने के बाद बहुत काम अच्छा हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में अच्छा काम हो रहा है मोदी जी का बहुत बहुत फै अच्छा काम कर रहे हैं एक हाथ दो गीत या प्रसंग बताइए खुशी से जो गीत आपको बहुत अच्छा लग पल पल दिल के पास तुम रहती हो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर जी की पत्नी ललिता जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं आइए उनसे भी दो शब्द हम सुनेंगे ललिता जी बताइए कि आपको कैसे लग रहा है आज रेडियो पे मल्ल्पा जी को सुन रहे हैं उनका एक्सपीरियंस आप हमेशा सुनते हैं लेकिन रेडियो के माध्यम से सुनते हुए आपको कैसे लग रहा है सुनते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है जी मैं यहाँ बैठी थी तो आपने बुलाया <laughs> और हमें ये मौका दे दिया इस बात की हमें बहुत खुशी हो रही है जी और जी आपके साथ साथ मुझे भी इनका तो सब पता चल गया जी जी में जो क्या जो क्या लगा जी जी जी बहुत खुशी हो गई मुझे जी जी अच्छा आप इनको याद करके कौन से गीत आप सुनते थे आपको कैसे लगता था कि जो मिलिट्री में काफी समय जो है इनका दूरी रहता है हाँ। तो घर में आप किस तरह से उनके प्रति क्या सोचते थे इनके प्रति में ये सोचती थी कि ये मेरे पास ही है अच्छा अच्छा मैंने कभी दूर महसूस नहीं किया आहा, आहा। क्योंकि दिल से तो मैं पास ही रहती थी। सही बात है। और इन्होंने जो गीत गाया वो गीत मुझे बहुत पसंद है <laughs> आप दो लाइन गुनगुना दीजिए उसी गीत का पल पल दिल के पास तुम रहते हो जीवन मीठी याद तुम लाते हो ये गाना मुझे पसंद है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ललिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी दिल की बातें हमें बताने के लिए थैंक यू सो मच चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आम... मल्लपा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में सलामी ज़िंदगी में जो भी बातें आपने अपने मिलिट्री के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया आपने फैमिली की बातें हमें बताया इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दोस्त भी उन सभी को ये सारा एक्सपीरियंस सुनने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मैसेज कीजिए चौरानबे इस नंबर पर आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा इसके बारे में आप अपने मैसेज के द्वारा हमें बता सकते हैं और साथ मैं कहूंगा कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में मल्ल जी जुड़े इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर रहो एम सुनते रहो मस्कर हर शाम आदों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता था तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा गाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल अपने आंगन में जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेगा होकर भी क्यों लगते अपने हैं मैं सोच में रहता हूं डर डर के कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो से प्यार करू तुम समझोगी दीवा